समझाया इसको तुम क्या कर रही इस है इस बात सम्भव नहीं है ये सब तुम्हारा सोचना गलत है तो दूसरों को भेज देने जाओ बड़ा नारद बनता है तुमको क्या ज्ञान है तुम तुम्हारा तुम ज्ञानी हो क्या संभव है जीव के द्वारा सब कुछ संभव है चले जाओ तो नारद जी को बहुत दया है तो गरुड़ी को बोले देखो तुम्हारे जो है तुम क्या कुछ तुम्हारे प्रजा तुम परेशान होगा अच्छा तो वो आया गरुड़ राजा है ना तो अहंकार बढ़ा दी नारद जी ने तो आया एक पंग से जो महाराज समुद्र आज सुखने समझ गए हाथ जो रे क्या कर रहे हैं महाराज हमारे पक्षी का सब अंडे वापस करो हमारे प्रजा की तुमने नाश नहीं किया महाराज तो नष्ट हो गया अब हम क्या करें अब कहा चला मैं नहीं जानता तुम अपने सिद्धि इस्तेमाल को कुछ करो लाओ उसके अंडे वापस विष्णु से प्रार्थना किया जगत पारा तुमने तो नाश करा था था था। तो दिया उसका मौत आ गया अंडों की तभी तभी अब कहाँ चलाऊ अब विष्णु का मैं क्या करूँ ब्रह्मा जी से पूछनी पड़ते ब्रह्मा जी देखो कहाँ तक चला रिपोर्ट और ब्रह्मा जी ने अगर में एक डुप्लीकेट अंडो को बना उसको देना ही पड़ा तब जाके शांति हुई लेकिन टिकटीपा हुआ दृढ़ निश्चय तो उसको उसके लक्ष्य को प्राप्त करा क्या इसको उदय समझ उसका उत्सेक करना माने एक एक बूंद को उठा करके सुखाने के प्रयास करना जिस प्रकार से यज्ञ जिस प्रकार टिप्पणी में किया और समझा उसका लक्ष्य क्या था अंडा प्राप्त करना सुखा लक्ष्य नहीं था उसका लक्ष्य अंडे को प्राप्त करना उसका प्राप्त करेंगे खील कुछ कितना है उसके पास कोई बाल्टी थी वो भी नहीं कुछ नहीं कभी जुड़ा ऐसे कुशा के अग्रभाग में एक एक बिंदु पड़ जाए वैसे उसके चोच के अंदर कितना आएगा पानी उसी द्वारा उसने जो है समुद्र को सुखाने की प्रयास जिस प्रकार से करता है मनस विक्रह खेद नहीं तो होकर निरंदर वैराग्य से युक्त अभ्यास करोगे तो अवश्य ही था अरे तो क्या करना चाहिए निरंतर करूंगा मैं खूब करने को तैयार हूँ आप परिख्ञ पूरा करने को तैयार हो तो क्या करो लेकिन मालूम नहीं तो अगले कार्य के वैराग्य करो सबसे पहले वैराग्य विवेक की भाष्यकार करते हैं मनसौ निग्रह तेसा उपाय माह तो एक नंबर टिप्पण देख लीजिए वो सारी कथा को संक्षेप इन्होंने दे दिया है टिप्पण में स्पष्ट तो मनसो निग्रह तेजा मन का निग्रह करने में तेषा पुनः द्वैत निष्ठार रखने वाले कर्म और उपासम निष्ठा रखने वाले लोगों के प्रति उपाय को गए कहा उत्साह मनो निग्रह भी तेम उदय कुशाग्रह निक न शोषण व्यवस्था आश मन का निग्रह जो है उसके उपाय यही है मन का निग्रह का उपाय क्या है जैसे उदयी को समुद्र को कुशा के भाग से जैसे ग्रहण किया जाए उसी प्रकार से उसने अपने चंचू के द्वारा ग्रहण करके फेंकने का जो प्रयास किया एक एक बिंदु के द्वारा कुछ से श्रेण शोषण सुखाने का जो व्यापार करने का प्रयास कुछ नहीं उठा के फेंकना तब तो सुखाना रूपी व्यापार करने का प्रयास में जैसे उसने किया था व्यवसाय उसी प्रकार सेवसाय वाम एदार्म और उपासनाद व्यवसाय करने वाले लोगों के प्रति भी अनावसन्न अंत करणाना लेकिन अवसाद रही तो होनी चाहिए अंतक्न सदा प्रसन्नता पूरे का साधना में लगा हुआ रहे खेत नहीं अवसाद नहीं ये ना सोचे कि भाई तो कब होगा नहीं होगा तो पता नहीं छोड़ो क्या करना ऐसा आ गया तो मन तो कैसे पहुंचेगा नहीं यदि कोई रेलवे स्टेशन में किसी से ट्रेन खड़ा हो गया या फिर रास्ते बीच में खड़ा हो गया कई बार आते घंटे तो तो तो खड़ा हो जाते ट्रेन आदमी पता नहीं कब नहीं चाहिए छोड़ो इसको सबसे गाँव में गाँव में चले जाओ इलेक्ट्रेन निकल जाए तो क्या होगा पहुंचेंगे अपना लगे चाहे दो घंटा सबको गाली देते देते वही बैठे रहेंगे जाएंगे नहीं कहीं वहाँ ऐसी आदमी जो कहीं जरूर जाता नहीं वही सबको गाली देगा क्या है मैनेजमेंट क्या है क्या ड्राइवर तुम क्या कर पुलिस को सबको डांट फटकार करेगा सबसे लड़ेगा भेड़ेगा भागेगा नहीं कि जानता इसी में यहाँ से जाऊंगा मैं अपने मंजिल नहीं पहुँच कर सकता इसी तरह से यहाँ पर भी आपको लगे ही रहना इस अनवसन अंत करवेदा अपरिक्दवती अप तो से वैराग्य नहीं करना संसार से वैराग्य करो इन साधना से वैराग्य नहीं करना साधना से विरक्त हो गया तेरे गड्ढे में चला जाए इसलिए कहते हैं आन अनिर्वेद अपने साधन में निर्वेद न करते मैंने वैराग्य न करते हुए अपरिक्षेद अप तो भगवती उसी को कहा गया अपरिक्षेद अप तो भवती अप से ही उसका मनोनिग्रह उसके साथ अनुग्रहेश मनोनिग्रह भी समाज का अभ्यास करते हुए तत्व साक्षात्कार प्रतिबंधिका लय विक्षेप कषाय मानो उपाय निग्रह समाज अभ्यास करते हुए तत्व करने का प्रयास करने वाले के सामने ये चार प्रतिबंधक आते हैं चार है प्रतिबंध सबसे पहला प्रतिबंधक है ध्यान करने जाओ तो नींद आने लगती है, ध्यान करने का प्रयास करो मन सोने लगो कई लोग आते इसी समस्या से लेकर ज्यादातर लोग इसी समस्या वाले महाराज हम ध्यान करने बैठते तो नींद आती है समस्या तो जो कहना पड़ता है फिर एक टाइम भोजन करो महाराजी कैसे होगा सवेरे से खाने वाले एक टाइम कैसे खाएगा आहार है नींद का अधिक आहार पहले ऋषियों ने सूर्यास्त से पहले भोजन का नियम बनाया था इसीलिए खाया पिया आपने फिर सायंकाल का नियम क्या भोजन के बाद शतक सौ कदम घूमो फिर और सब भोजन पानी माल पानी सेटल हो जाएगा ऐसे कोई गैस नहीं बनेगा जो बैठोगे जन ऊपर सर पे चढ़ा और नींद लाया घूम गया आपने समय प्रकार से व्यवस्थित हो गया अन्नपान अंदर वाला तो बजे के बाद आदमी ध्यान में अपने आप लग जाएगा आलस नहीं आएगा प्रमाद नहीं होगा नींद नहीं आएगी बताया गया था सूर्यास्त अंदर भोजन कर लो ताकि रात्रि ध्यान कर सके तो इसी सब व्यवहार को बता देने के तरह दूसरा विक्षेप बार बार वासना के कारण से विषय की ओर दौड़ रहता है इंद्रिया तो उसको पकड़ पकड़ के लाना पड़ेगा वापस तो विक्षेप तीसरा कषाय चौथा सुखों में अनुराग विशेष सुख में जो राग है यही कारण है हमको बार बार समाधि से बाहर ले आता है और तो विशेष सुख की ओर ले आता है आप ध्यान चिंतन मन में बैठे हुए तो ये मन घड़ी में अलार्म भी मत लगाओ प्लेन साढ़े ग्यारह भंडारे का टाइम में सवेरे जल्दी उठने के लिए आराम लगाओ तो भी अलार्मेगा तो मान है गया। मन की वासना उसके प्रति जाता है इसलिए बिना घड़ी का भी वो समय पर पहुंच जाएगा पहुँचेंगे घड़ी रहने पर भी नहीं पहुँच पाए क्यूँ यही क्या है विशेष सुख में अनुराग के कारण ते चार कारण बता दिया इन चारों को नाशाचार प्रतिबंधकों को दूर करने को उपाय बताने जा रहे हैं उपाय निगृहनी विक्षिप्त काये वामो लयस तथा काम और भोग विषयों में जो विक्षिप्त का आगे कहे जाने वाले उपायों से आप निग्रहण करें इतना ही नहीं, नहीं में जो आप अत्यंत आयासित को सुखरूप मान रहे हो उसको भी निग्रह करना जरूरी है आप कहते हैं नींद में जाने लाई आयास करने की जरूरत नहीं लेट गए आपने चले गए कहीं तो बैठे बैठे ही चले जाते हैं पारे मुझे तो क्या कहना महिमा हैं? और मानते हैं बड़े हम तो बड़े भाग्यशाली हैं, बिना गोलियां खा के सो जाते है। हैं और वेदांत कहते उससे बड़ा दुर्भगा कोई नहीं है जो ज्यादा सोता है कहते हैं कि देखो सुन लय यथा काम तथा ये ना समझो ये जो सुप्रसन्न अवस्था लय काल को मानता है वो अच्छी चीज है नहीं, नहीं। जैसी कामना वैसे लय भी उतनी खतरनाक है ये कहा काम लयो जैसे काम आपके समाधि में ब्रह्मानुभूति में बाधक है लय भी उतनी ही बड़ा बाधक है कहते इसको भी निग्रह करना जरूरी है काम और घोर से। ही तो मन को उपाय से निग्रह करना है उपाय अगले श्लोक से आएगा अब निग्रह किनको क्यों करना है मन को किससे निग्रह करके रखना है इसको कंट्रोल तो में रखना है वो बता रहे विषय कौन है आप निग्रह क्यों करना चाहते करे क्यूँकी ये चार ऐसे हैं जो कि हमारे प्रतिबंधक हैं इन चार से अलग करना ही मन को निग्रह करना चलिए इन चार चक्रों से बचाने का मन को निग्रह करना भाष्यकार नीचे वैसे दिया है टिप्पण एक नंबर बहुत सुंदर है काम लोग मन भुज्यमान अवस्था काम क्या है चिंकीमान अवस्था है भोग क्या है भुज्यमान अवस्था है उस अवस्था से आप विशेषोत्तम मैंने प्रमाण विकल्प स्मृति न मन प्रमाण आकार वृत्ति विकल्प आकारि पा रही है तो वही क्या है मन का समाज से दूर होना मन परिणत मन को उपाय नक्ष्य वैराग्य न्यासा कोई बता दी क्या है वैराग्य और और कोई है नहीं गीता में भी आया है सब जगह निरुध्या आत्मनि के नहीं तथा लिये जागृत और स्वरूप स्थान द्वय को लय किया जाता है जिसमे उसका नाम लयहा अर्थव कौन है सुषुप्ति स्थानम अपि। यदि उस स्थिति में आपको क्या होता है बिना कोई आयास का बड़ा आनंद है, बड़ा विश्राम हुआ सुखपूर्वक में सोया था बड़ा आनंद आया लोग बोलते बहुत बढ़िया नींद आई तो साहबों को धन्यवाद देंगे आशीर्वाद देंगे भैया आपने बहुत अच्छा व्यवस्था किया था नहीं गुड नाइट लगा दिया था बड़ा गुड नाइट हो हमारा हमारा नाइट भी गुड हो गया बहुत धन्यवाद है आपको तो बोलते कि नहीं बोलते यदि भी सुप्रसन्न अवस्था है लेकिन वास्तविक नहीं है वह उससे मपी मनो निगृह उससे भी मन को निग्रह करना अवश्य है ही सुप्रसन्न अच्छे किमी निग्रही होते अरे वो सुप्रसन्न अवस्था है निग्रह करने की जरूरत है, है और ज्यादा बढ़ाओ अरे आप छह घंटा सो बारह घंटा अच्छा है कहते नहीं, नहीं। ये यदा काम हो विषय गोचर प्रमाण आदि वृत्ति उत्पादन है ना समाज विरोधी विषय गोचर प्रमाण आदि वृत्ति का फिर उत्पादन करने वाला है वो इसे वो हमारे समाधि का विरोधी है वास्तव को लेकर अवस्था में गया है ना इसे फिर वापस जब बाहर क्या करता है वास्तव की फिर आप विषय की ओर दौर है ऐसी अवस्था क्या है बेकार है हमारे लिए जाकर के वापस उसी कचड़े में जाना पड़ जाए ऐसे में जावे क्यों हम फिर वापस आकर के कचरा में जाना पड़े भैया नहीं कुछ रास्ते में जाना ही नहीं जिस रास्ते में कीचड़ है माल में उसकी चढ़ पड़ना है क्यों जाए छ्य पंकन अव वरम का नहीं कहा तो तो बचनेगी चर्चा करूंगा तथा तो लयोपी निद्रा के वृत्ति तद विरोधी इसीलिए सरवृत्ति निरोध ही समि अतः कामारी कृत विक्षेपादि व श्रमिक लयान भी मनो निरोध निरोधव्यमे चल सुद्रा भी निरोध योग्य ही है समझो अब तो चलना कार्य का किम अपरिचिन्न व्यवसाय मात्र मेवा मनो निग्रह उपाय कैसे की भाई मनोनिग्रह का उपाय क्या खेद रहित प्रयत्न मात्र है यहाँ कुछ और है कह दे की नरिचिन्न व्यवसायवान सन वक्षण उपाय न काम भोग विशेष उत्षिप्तम अपरिख खे रह प्रयत् वाला होकर व्यवसाय प्रयत्न वाला होकर हो आगे अगले कार्य कहने वाले उपाय को करना है उसे करते हुए ध्यान रखना है काम, काम भोग विषय उसे विक्षिप्तम मनो निगरियात काम इच्छा रूपा भोग मन प्रत्यक्ष अनुभव विषयों का तारे विषयों में विक्षिप्त मन को निग्रह करनी चाहिए निरुध्या आत्मे अवृत का करना है निग्रह का करना है कभी आत्मा में ही निग्रह कर दो स्वरूप में निग्रह कर देना किंचा लिये स्मृति सुक्षिप्त लिये स्मृति लय सुब तस्वीर लय चुप्रसन्न मैने आयास अवर्जित निगृहनी अनुवर्तते वह उसमें लय में भी यदि क्या है सुप्रसन्न अवस्था है आयास से रहित तो अवस्था है फिर भी वह भी मुक्ति के बाधक है प्रतिबंधक है अत उसको भी निग्रह करनी चाहिए सुप्रसन्न है सुप्रसन्न अवस्था सुखा अनुभूति कराने वाली अवस्था है अधिक से अधिक सो चौबीस घंटा सोने वाला महान होगा नहीं अरे नीचे जितना अधिक सोएगा उतना ही वो दूर हो जाएगा मुक्ति से यद यथा काम अन्य तो तथा लयोग भी अनर्थ है जिस प्रकार काम जो इच्छा विशेषा ये अनर्थ का साधन है उसी प्रकार से लय सुशुक्ति भी अनर्थ का साधन युक्त युक्त स्वप्न से कहा ना उसने युक्त स्वप्नाव और सफल से सुशुक्ति जो सोना है वो भी युक्त होनी चाहिए वहां आनंद नीचे दिया है सूर्यास्त के बाद एक प्रहार परेश सोना ही नींद में जाए और सूर्य से एक प्रहार पूर्व जग जाए मैंने एक प्रधान एक प्रवितर घंटा गया बारह घंटे रात्रि में और छह घंटा सोने का अधिकार है तो ये सोना ही चाहते आदमी तो छह घंटे से ज्यादा सोना नहीं चाहिए वहा काम विशेष मन निग्रह वक्त लयाद इसे काम के विषयों से मन को जिस प्रकार से निग्रह कर लेते हो उसी प्रकार सुशिप्ति से भी मन को निग्रह कर लेना चाहिए इसे जो दिन में सो जाते हैं उनको तो रात्रि और कम सो जाना पड़ेगा दिन में दो घंटा खराठे हमारे उसको रात्र में तो चार घंटा सोना चाहिए नहीं चौबीस घंटे में छह घंटा से ज्यादा नहीं ना दिन में तो वर्जित है पूर्ण रूप है ना, तो तो ना। मान लो गर्मी रही है कारण से जो है और भंडारा खालिया लिया वहायता मिल गया तो नींद तो आएगी बेचारे को करेगा क्या न तो भी आ जाएगी तो वैसे वहां सो जाए तो रात्रि घटाना पड़ेगा छह घंटे से ज्यादा चौबीस घंटा में सोना साधकता नहीं है वो बाधक हो जाएगा कभी आवश्यक होने पर छह घंटा इसको घटा दे जाना है धीरे धीरे धीरे न्यूनाति न्यून जितना हो सके उतना ही सोना है अरे नहीं थे, थे, कम से कम स्वयं और अधिक से अधिक काम करने लग गया दुनियादारी में लग गया वो भी ठीक नहीं है दिन रात धंधे में लग गया कम स्वयं और साधना में लगे जो बताने के बताने बता रहे हैं कुछ साधना में लगना है कहाँ सा उपाय पिछड़े उपाय क्या है कुछ जन जवाब देते मनस्मृत्य काम अजम सर्वम अनुस्मृत्य जातम नहीं बु पश्य भावना बनानी है एक सर्वम दुखम इतना सुन के जैसे बहुत दोगे जैसे सर्वम दुखम दुखम की अनुस्मृत्या काम भोगात्म निवृत है भोग की कामना होती है उत्पन्न भोग को जो है स्वीकार किया हुआ है इन दोनों से निवृत्त होने का सबसे बढ़िया उपाय है ये सब कुछ दुख रूप करके स्मरण कर दे रहे हैं सदा ये चिंतन करें कि भाई ये जगत संपूर्ण द्वैत दुख रूप है सर्वम इधम द्वैतम दुख रूपम ऐसा निरंतर स्मरण करते हुए इच्छा जनित काम और जब भोग इन दोनों से वैराग्य द्वारा उन काम और भोग के विषयों को दूर कर लेना चाहिए उनसे मन को दूर करें पुनः तो अजम सर्वमस्मृत्या और सदा सभी वस्तुओं को ये सब अजम ब्रह्म रूप ही है ऐसा स्मरण करते हुए उत्पन्न द्वैत समूह को ऐसी आप अपने मन को हटाए और द्वैत जगत की ओर न देखें। जातम तुम नहीं वो तुपश जो उत्पन्न द्वैत है इसको देखे भी नहीं जैसे रज्जो में, में सर दिखाए भी दे आप क्या देखना चाहे को देखना चाहेंगे नहीं आप तो रज्जो को ही देखना चाहते हैं उसी प्रकार से इस उत्पन्न जैसे अनुभव में आ रहा हो इस द्वैत को तो भी इसको वास्तव में अजुप ही है भ्रम ही है ऐसे मान को इस द्वैत को ना देखें ये आपके दो उपाय है दो साधना है दो बता दिया पहले वाला सर्वम दुखमिति और दूसरा सर्वम अजम ये बहुत गाँव पहले वाला तो बहुतों का अनुकरण है ना सर्वम दुखम भी कहता है सर्वम दुखम दुखम सर्वम शनिगम शनिगम कहा वो सर्वम सरक्षण सुरक्षण सर्वम शून्यम शून्यम उनमें से इन्होंने एक ही लिया है सर्वम दुखम दुक्र। दुखम पर सन क्षणिक अनुषंगिक्षण उत्पत्ति का दृष्टि से क्षणिक अनुत्पन्न दृष्टि से, तो बन से मिथ्यात्व तो बनेगा पर अनुत्पन्न ही है उत्पन्न जैसे जो बहन होता है वो अनुच्छेद आता है वह गह अजम श्रमित अनुस्मृत्या जातम नव पश्यती अवस्था को प्राप्त का काम होता है और इंद्रियों द्वारा अवस्था को पाक को भोग का मन में अभी चिंतन चल रहा है जिस विषय का अभी वो इंद्रियों का विषय उपभोग का विषय नहीं बना उनको हम काम शब्द से कर रहे हैं और भोग शब्द से जो इंद्रियों का विषय बन गया अथ ये अल्पम तंत दुखम छाने वर्ष में स्पष्ट कहा है अल्प में कभी सुख नहीं हो सकता और जो अल्प मर्थ्य विनाशी है अतएव सर्वम अल्पम दुखम जो कुछ भी अल्प है जो कुछ भी द्वैत है वह दुःख रूप है ऐसे छांद में सनत कुमार नारद जी को भूमा विद्या में समझाएं उसी को ध्यान में रखना है सर्वम द्वैतम अविद्या विजृंभी दुखमे वही जन स्मृत्या कहते हैं समस्त द्वैत को अविद्या का विलास मात्र है, ऐसे समझो अविद्यापित है विजृम ने प्रत्युपस्थापित है दुखम ए वही जन इसे दुख रूप ही है ऐसा अनुसमान करते हुए निरंतर चिंतन करते हुए वे वेद शास्त्र और आचार्य उपदेश के अनुरूप सब को रूप करके अनुसमान करते हुए काम भोगा न काम निमित्त भोग इच्छा विषय तस्माद्रसर मनो निवर्ते काम निमित्ता काम निमित्ता स्वस्म निष्ठ साधनता ज्ञान द्वारा काम ये मदिस्ट साधन ये तो इसको तो प्राप्त कर सकता हूँ ऐसे जहाँ मन में आ गया उसको प्राप्त करने की इच्छा जगेगी इधम मदिष्ट साधनम ये कृति साध्य आ गया आपके उसको प्राप्त करने की इच्छा तो इधम मधिष्ट साधन न हो गया सर तो वैराग्य हो जाए इत साधन चेद मत कृति साध्यम नवती वैराग्य में पूर्ण वैराग्य नहीं इष्ट साधन मान लिया आपने वैराग्य नहीं न होने से थोड़ा आपको मनवा हट जाएगा अंदर में वो वैराग्य है, उसका ऐसा साधन नहीं है ऐसा जहाँ निश्चय कर लोगे वह तो पूर्ण वैराग्य के कारण बन गया इधम मधिष्ट साधन तथा मत कृत साध्यम तो न भवती यह आंशिक वैराग्य का कारण बन जाता है तो इसलिए कहते हैं काम निमित्तो भोग क्या इच्छा विषय तस्मात विप्रसरतम मनो तस्मा विप्रसरतम उसमें ही अनुरक्त हो गया उसके ओर प्रसरित हो करके मन उसमें अनुरक्त हो गया है उस तो मन को वैराग्य अनुर स्पष्ट कर दिया वैराग्य की भावना से उस निवृत्त करना चाहिए अजम ब्रह्मा सर्व छात्र आचार्य उपदेश तो अनुस्मृत्य तथिपरी दिजात नहीं पश्यती और आज हम अचम ब्रह्म क्या है ब्रह्म हम जो कुछ भी अनुभव दिख रहा है वास्तव में जैसे दिख रहे वैसे नहीं है इन सब का वास्तविक स्वरूप क्या है ब्रह्म है सामने तो हाथ पैर हार वाला दिख रहा है लेकिन वास्तव में हाथ पैर हार बांस वाला नहीं है ये तो शुद्ध ब्रह्म ही है ऐसा हर एक चीज में जो है अनुभव कर लेना ग्रहण कर लेना सर्वमन इसे छात्र आचार्य उपदेश दो और आचार्य उपदेश से ही ये संभव है अन्यथा नहीं उपदेश तो अनुस्मृत्य तद तो विपरीतम उसका विपरीत जो द्वैत समूह है उसको क्यूँ अभाव आदे क्योंकि उसके लिए वो है ही नहीं देखेगा क्यूँ उस तरफ ध्यान ही नहीं देगा देखते हुए उसको नहीं देखता है नए संभोधे चित्तम विक्षिप्तम समय पुनः जानी याद सम महाराज कर क्या करू बारम्बार नींद में चले जाते हम न चाहते भी नींद आ जाती है जगह रहना चाहता हूँ कम से साल में एक दिन शिवरात्रि का जगह रहना चाहता तब भी नहीं हो पाता वहां भी नींद सुता देती है क्या करूँ मन को चाहता हूँ विषय की और न जाए सदा शास्त्र में चिंतन करने लगे रहे बीच बीच में जो है विक्षिप्तम विक्षेप को प्राप्त करता है और अंदर तो कसाय भरा पड़ा है तो क्या करूं तब कहते हैं जब जब लय में जाए तो एद तो तब तक तो संबोधित यदा चित्तम तब तक उस मन को संबोधन करो जगाओ हे क्या कर रहे हो जगो बोलो मन को सो मत हम तो ज्यादा सो रहे हो अभ्यास कराने पड़े ना धीरे धीरे अभी तो आठ घंटा सोते हैं लोग कम से कम उसको दिल धटाओ साढ़े सात करो सात करो साढ़े छह छह तो करो पहले नहीं करते गर्मी में तो बेचैनी से ब्रह्मागरवृत्ति थोड़ी हो रहा है तो क्या करे पंगा नहीं, है नहीं बिजली है नही बेचैनी कि हमारी नींद कम हो गई है तो लेकिन ब्रह्माग्रवृत्ति का है ब्रह्मचिंतन का नींद कम हो चिंतन होना चाहिए ना छात्र चिंतन होना चाहिए वो तो है नहीं बेचैनी के हमारे पंखा लिए इधर उधर इधर इधर छत फटक रहा है क्या है दुखिया है थोड़ी है। तो कहते थो हैं और दूसरा जब जब मन जो है विक्षिप्त हो जाए तो क्या करना समय एक उसका शमन करो और शमन करने पर न माने तो समझाओ मन को ये सारा जगत सकाय सा है ये संपूर्ण जगत जो है ना कसाय से युक्त है राग से युक्त हो रहा है समझा करके क्या करना प्राप्तम न विचालय यत्न पूर्व जब समता को प्राप्त हो जाए तो फिर उस चित्र को वहाँ से विचलित होने नहीं देना फिर काम करो। पुनः समय बार बार जा रहा है पुनः से उसको शमन करो वैराग्य की भावना और तत्व दर्शन इन दो के आधार पर ही से मन की निवृत्ति की जा सकती है और दैनंदिन लय का अभ्यास की वजह से जो लय को बार बार जा रहा हो तो भी वहाँ से बार बार जगा उसको वापस लौटाना चाहिए इसी प्रकार का नाधिका प्यास के कारण से वासराम को लेकर विक्षिप्त हुआ मन विश्व जो बार बार जाता है तो वहाँ ऐसी तत्व तो साक्षात और वैरागिक भावना करते हुए बार बार उसको वापस शमन करनी चाहिए इसी प्रकार से राग द्वेशी पबल वासराम के वजह में स्तब्ध भाव को करके मन जो स्तब्ध होता हो अनुरक्त हो रहा हो तो भी जो उसको समझाओ विचानिया उसको कसाय युक्त है मन मेरा ऐसे जान लो और तुरंत उसको मन को कषाय से अलग करने की चेष्टा करे अंत करण का शोधन करने का प्रयास करें, तो स्वतः ही समस्त भाव में मन स्थिर हो जाएगा और एक बार जब स्थिर हो गया वहाँ ऐसी विचलित उसे होने नहीं देना है कोई माहौल को बनाए रखना है ताकि उसके समत्व भाव बना रहे जिस माहौल में समस्त भाव आपका बन गया उस माहौल को वैसे ही बनाए रखना है ताकि उसमें वो अभ्यस्त हो जाए सुप्रसन्न बना रहे भाषिकार कहते हैं एवं अनेक ज्ञानाभ्यास वैराग्य दो उपाय ज्ञानाभ्यास और वैराग्य ये दो ही आपके पास उपाय निरंतर शास्त्राभ्यास वैराग्य पर ग्रंथों का निरंतर अभ्यास करनी चाहिए पहले जमाने पर अनेकों आश्रमों में नियम था अधिकतर आश्रमों में कि प्रतिदिन योग वास का घंटे भर पाठ करते थे सब लोग बैठ के सुनते थे आजकल कहीं आए नहीं ऋषिकेश में दो आश्रम में मालूम है आश्रम में करते हैं और कहीं कोई नहीं करता सब केवल 24 घंटे एक ही पाठ चल रहा है क्या पाठ माया पाठ माया कहाँ से आएगी इसी का चिंतन कर आश्रम इसलिए इन चीजों को छोड़ दिया वैराग्य के ग्रंथ ही छोड़ दिया वैराग्य हो गया ही नहीं इसका अभ्यास जरूरी है कैसे तत्व ज्ञान अभ्यास और वैराग्य इन दोनों के ही माध्यम से उपाय द्वारा लय सुन संबोधित मना सुषिप्त से हमें लीन मन को जगानी चाहिए ये ज्ञान और वैराग्य तो सो गए थे ना ज्ञान और वैराग्य सो गए थे और बाहर दिखाने के लिए भक्ति मात्र रह गई थी तभी तो ज्ञान रूपी नार्जी आ करके जगाते हैं सबको तो उसी प्रकार यहाँ पर भी है ये जब यही जब जब हम लोग सो जावे तो ज्ञान और वैराग्य दो हैं जिनके माध्यम से हम इनको जगा सकते हैं वास्तव में जब ये ज्ञान और वैराग्य सो जाएंगे तो सदा सदा के हम भी सो ही गए समझो फिर नहीं जगाएगा है चित्त मन कथे आत्म विवेक दर्शन योज आत्म विवेक दर्शन योजे आत्म विवेक आत्मवेक मनोवेदर्शन विज्ञान तेन आत्म विवेक करो मैं आत्मा ल मन अलघे ये मन झूठे जो आता में आंत ममता को डाल रखा है इस प्रकार ऐसी आत्मस आत्मा का मन के साथ जो आद्या संबंध को भंग करते हुए प्रतिक्रता का विवेक करके उस मन को जो ठंडा करना है चित्तम मरा अनुदम क्यूंकि वे अर्थांतर नहीं है दो अलग भिन्न वाले नहीं है विक्षिप्त समय इतना और जब काम और भोग के विषयों को लेकर के मन विक्षिप्त हो जाए तब तब उसी ज्ञान अभ्यास वेरागिर के दो उपाय द्वारा मन को शमन करे एवं पुनः लयात लिया संबोधित विषय व्यावर्धित नापी साम्य आपकाशम सरागम बीज संयुक्त मन बारंबार अभ्यास करने के बावजूद लय से आपने जगा दिया विषय से वारत कर दिया नापके साम फिर भी साम्यता को प्राप्त नहीं किया है तो समझ लेना है वहाँ पर कि अंतराल अवस्था में सकाशायम सरागम भीष ऐसी जानियात तो समझो अभी मेरा मन कषायत युक्त है लाल युक्त है बाहर से बड़े मन चुप बैठा हुआ है सोया भी नहीं मन चुप हुई है जड़ भाव को प्राप्त है टीतरी भीतर वासना को लेकर के राग से युक्त है ऐसा समझो अतः साम्य अवस्था को प्राप्त तो नहीं कर रहा है ऐसे जानकर तो भी तथोपि तारूढ़ अवस्था जो मन का है एकदम जड़ वो चुपचाप बैठा हुआ है विक्षिप्त भी नहीं है निद्रा में भी नहीं जड़ जैसे बैठा हुआ है ऐसे मन को भी यत्त साम्यम आप दे वहाँ से यत्न करके साम्य भाव में उसको ले आना ये तो समय प्राप्त भवती जब सभ्य को प्राप्त कर जाए समत् प्राप्त अभिमुखी बहुत है समय प्राप्त हो जाने के बात करने की जरूरत तो है नहीं ना इसलिए कहते हैं है? प्राप्त करने की और अभिमुख भी हो जाए मन तो माहौल को बनाए रखो देखा गया अभिमुख हो रहा है तो उस माहौल को बिगाड़ना नहीं माहौल को बिगाड़ दिए वापस चल जाए जैसे आप देखते ना की कि भाई किस चीज को फसा रहे हैं आप तो क्या करते चुप फंसे जा रहा है हला करोगे चुप करोगे जो चल मच तो चुप हो जाएंगे ताकि वो फंस जाए फल जाएगा तो उसके बाद आप देखेंगे नहीं जानते मार्डा लगेगा पैदा नहीं करते शाम की मन अभिमुख हो रहा है जिस माहौल में अभिमुखने होने होने होने लग गया है तो उस माहौल से आप हटे नहीं बल्कि बारम्बार कोशिश ही करो रोज अधिक से अधिक समय उसी माहौल में बैठ जाए ताकि मन को प्राप्त हो समाप्ति की ओर अभिमुख हो जाए भगवती तो नहीं करना उसको जो की नहीं करना तो समस्या सम प्राप्ति का समय यदि मान लो भंडारा के समय हो तो क्या होगा लोग तो छोट के भाग देंगे भंडारे अब उस समय ठीक है साम्यवस्था को प्राप्त होने लग जाए तो क्या करो मुख्य होगा तो भंडारा को त्याग देगा रक्त है ना हो तो उसको क्या फर्क पड़ता है नहीं हो तो उसके पीछे भागेगा तो सब कुछ निर्भर है तो तथा विचा न विचार है समाज हित सतो योग भी ध्यान रखना उस साम्य अवस्था का जो सुख है अभी वो अपरिचिन सुख अनुभूति नहीं कर रहे ना अभी सम्मुख होता है सम्मुख होते वक्त उसको सुखानुभव होगा यदि उसी सुख में बैठ जाओगे तो स्वरूप सुखानुभूति नहीं कर पाओगे इसलिए समाधि सुख का भी आस्वादन में नहीं करना है नास्वादित सुखम तवे निश्चलम निश्चर चित्तम एक ही कुत्न समाधि की इच्छा के वाला योगी वो साम्य प्राप्त सुख का आस्वादन करे। करें साम्यवतः पर सविकल्प समाधि सविकल्प समाधि में सुखानुभूति है उस सुख में रस आ गया तो आगे निर्विकल समाधि को आगे बढ़ी नहीं पाएगा इसे समाध सवादन न करते उसमें आसक्त तो न होते हुए निसंग प्रज्ञा भवे उसको अपनी ही विवेकशाली बुद्धि के द्वारा उसे मिथ्यात्व भावना करते हुए निसंग होकर के रहस संसार को पहुंचाएगी इसका भी गति वापस संसार है ऐसा विवेक करते उस समय प्रज्ञा के माध्यम से आप वहाँ से उसमे अनुर में रहे और क्या करें फिर यदि किसी कारण से चित्त बाहर जाए तो निश्चल उसको प्रयत्त निश्चल कर दो निश्चर और समाहित कर दो इस प्रकार से चित्तम एक कुरिया प्रयत्तः बड़ा प्रयास के साथ इस चित्र को एकीकरण कर देना अर्थात द्वैत भाव से अलग करो द्वैत भाव में स्थिर कर लेना लोग कहते हैं तुमने जान लिया बस हो गया तुम ब्रह्म बाल कुछ करने की जरूरत ही नहीं अजातवादी होकर के आश्चर्य ना अजातवादी होकर के कर प्रयत्न करो ये जानते हैं तो वह वह तो जानते है कि भाई अभी आप अजातवादी नहीं हुए तो स्वरूप स्थित नहीं है ना जो स्वरूप नहीं है उसके लिए कर स्थित होने के बाद ये बात है की कुछ करने की जरूरत है वो भी बोल चुके पहले न कथन चल किसी भी प्रकार की उपचार साधना की जरूरत नहीं है उसे पूर्व तक जरूरत है तो सर्व प्रतिष्ठा होने तक ये सब जरूरत है समाधित सतो योगी रह अर्थात निर्विकल समाधि की इच्छा योगी है वो समाधि योगी रो यद सुखम जाए थे तस्वादित उसको सविकल समाधि काल उत्पन्न जो सुख है उसका आस्वादन न, ततर न ना करे तत् न रचिएता उसमें अनुराग न करे उसमें आसक्त न हो कदम तरी क्या करूँ उसमें भी निसंग है निष्प्रिय है तो उससे भी निसंग हो जाओ निष्प्रिय हो जाओ तो कैसे हो? प्रज्ञा विवेक बुद्धिया यदि तिकल्पित विभाव विवेक बुद्धि के द्वारा ऐसा विचार करो कैसे विचार करना है अरे जो उपलब्ध हो रहा ये सुख निश्चित अविद्या से परिकल्पित है अतिव इच्छा है इस प्रकार से विचार करके मन को सवगल्प समाधि सुख से भी अलग कर देना तो भी सुख रागत नि तार्थ समाज सुख के में उत्पन्न राग से भी चित को निग्रह करनी चाहिए सुख रागात निवृत्तम जब सुख के अनुराग से निवृत्त हो जाता है तो निश्चर स्वभाव सं निश्चर नि निर्गच्छत भवती चित्त निश्चित स्वभाव वाला कर चित को निरुद्ध कर लेवे निच्छत तर चित्तम सदस्त तो नियम उपाय प्रेर रहा फिर भी यदि मान लो बार बार बाहर जाने लग जाए यह चित्त तो जब जब जावे तब तब इसको क्या करना नियमन करके पकड़ के वापस लाओ किस उपाय ऐसी पूर्व तत्वाभ्यास तो तो ज्ञानाभ्यास और वैराग्य उन्हीं दो उपायों के माध्यम ऐसी वापस वार्ता में ही एक कर चित सत्ता में का चित सत्ता का ये आपादन करे अझा ब्रिम प्रतिम्ब एकता को बता रहे चित्त का चित स्वरूप की जो क्या थी सत्ता आ रही थी जिसकी सत्ता से ये उपादि भी सत्तावान हो गया था वही सत्ता को आपादन कर देना अब होता क्या है चित्त से प्राप्त सत्ता को लेकर घट घटा सत्तावान हो जाता है स्व सत्तावान होकर वाला अपने आप को अनुभव करने लगता है उस परिचिन्न सत्ता को हटा करके अपरिचिन्न सत्ता का ही आप आदन कर दे इसी बात है प्रतिबिंब प्रतिबिंब का वापस बिंब की ओर लौट जा और कुछ अर्थात प्रतिबिंब अपने आप में बिंब सत्ता से स्व अभिन्न सत्ता को मान देता है बिंब सत्ता से स्वयं को अभिन्न सत्ता का मान लेता है यही यहाँ पर मन में सर्व सत्ता का आपादन है और कुछ मन इस बात को स्वीकार कर ले कि मैं परिचिन सत्ता वाला नहीं हो किन्तु सत्ता से अभिन्न सत्ता वाला हूँ जब पटस्थ चित्र स्वच्छिन्न तुग त्याग दे और पटावचिन्न तो अपने तो आप में मान ले तो अच्छा चित्र से अभिन्न हो जाएगी लेकिन वो अपने आप को स्वावचि पृथक मान लेता है तो पट से भिन्न सा प्रदीत होने लगता है और दस भिन्न प्रदीति ही अज्ञान वही माया के कारण और इसी को भंग करने को कह देंगे हम अरे इस चित्र को पटाकार से देखो इस चित्र में पटाकार का आपादन कर दो या इस चित्र की सत्ता को भंग करके पट का आपादन कर दो इसका मतलब क्या है चित्र को थोड़ी हटा दे रहे हम वो तो सत्ता ऐसी तो उसको ध्यान देना है उस तरफ देखना है उस उसका कहते हैं यहाँ पर चित्त सत्ता मात्र का ही यहाँ पर आपादन करनी चाहिए कहते यथोक् न लिये न चक्न विषय विक्षिपे तथा किम भगवती यथोक्त आपके उपायों के माध्यम से मान लो तुम तो मैं कैसे मानूंगा आपके द्वारा की कहे हुए उपायों के माध्यम से मैंने सुरग प्राप्त कर लिया हूँ ये पता कैसे चलेगा कहे तो जाब आपका मन लय अवस्था को प्रार्थना हो विक्षिप्त अवस्था को प्रार्थना हो या कषा युक्त जन अवस्था में युक्त तो ना हो उस आपका कैसी होती है, है? यदा लीयते चित्तम न च विक्षिप्य ते पुनः अनिंगनम मनाभाम निष्पन्नम ब्रह्म दत् तद ब्रह्म निष्पन्न तब मन को कर गया समझो यदा अनुगृहित होकर निगृहित होकर विषय में विक्षिप्त भी नहीं हो रहा तो जड़ी हो उपलक्षण तो है कशा सिर्फ जड़ीभूत भी न हो उस अवस्था में अनिंगन मनाभा निवात स्थान दीपक के समान निवास स्थान में और वायु रहित स्थान में विद्यमान दीपक के सदृश ये इंगन से रहित है नेंगते है ना नगर चलन रहित हो गया वह दीपक चलन रहित रहते हो जाता है वैसे यहाँ पर यह मन चलन रहित हो जाएगा जब चलन रहित हो गया विषया भाष से रहित हो गया अनाभा निष्पन्नम हो जाता है और कल्पित के प्रकाश से वो रहित हो जाता है आवाज क्या है कल्पित विश्व प्रकाश घराव चिंतन हो जाना ही आभा है तब रहित हो गया अनाभा रुख को प्राप्त हो गया उस समय समझो अदा तब मन ये जो चित्त है वह ब्रह्म स्वरूप हो गया ब्रह्म निष्पन्न भाषिका यहाँ पर बड़ा सुंदर विचार है एक नंबर टिप्पण इस पर जो दिया पृथक पृथक अभ्यास की जरूरत है एक ही अभ्यास से दोनों काम चल जाए एक फिर से दो मार दिया ऐसे काम चलेगा नहीं यहाँ उस पर विचार करके बता रहे थे लय के द्वारा ही कषाय जो बात कहा गया था पूर्व में उसबी भाव को भी ले लेना स्तब्ध भाव को भी निग्रहण कर रहे हैं सुबह भी नहीं कषा स्तब जड़ भाव इंतीन तम कार्यम उतम गिम गुण ग्य तम गुण का कार्य न शब्द आकार आवृत्तिमुभवती सुखम आस्वादय रज गुण ग कार्य राजम सुखास्वादस्या विषेप शब्द न उपलक्षण उभेरे रजकार निर्देशस्त तो, पृथक प्रण आय प्रत्येकम पृथक प्रयत्न विधेयो न तो एक या, देखो विशेष आ गया हैं पहले भी पृथक पृथक कहा गया था क्यों कहा गया पृथक पत्रकरण करने के लिए कहा गया क्योंकि प्रत्येक पृथक प्रयत्नो विधेय प्रत्येक चीज के लिए पृथक प्रयत् प्रत करना होगा न तो एक प्रतरे एक प्रयत्न किया लय को निवारण कर लाते है वह अभ्यास की क्या अभ्यास किसी से ही जो है विक्षेपुर जाएगा सब्जुभाव शुर हो जाएंगे ये ना सोचे आप किम प्रत्येक है ना यदि प्रमणितोधरा दृष्टव्य प्रत्येक लाल प्रयत्न करना चाहिए ऐसा कोई प्रमाद न करें अत